भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक चार भय छोड़ो धार्मिक बनो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 हमारी छाती पर उसका बोझ भारी हो गया था निश ने कहा गॉड इज डेड एंड नाउ मैन इज फ्री पर खत्म हुआ और अब आदमी स्वतंत्र है झंझट मिठी अब तुम तो मुक्त हो अब तुम तो मुक्त भाव से जियो अब किसी मंदिर और मस्जिद में जाकर प्रार्थना करने की घुटने टेकने की जरूरत नहीं यह नीति का वचन कहां से आया ये पादरी पुरोहितों पंडितों के कारण आया जिन्होंने सदियों सदियों तक तुम्हें सिखाया है ईश्वर से डरो घबराओ और घबराने के लिए कितने कितने आयोजन किए नरक बनाया नरक की बड़ी बेहुदी कल्पनाएं बनाई कि तुम्हें सड़ाया जाएगा स्वभावतः आदमी के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की जगह घृणा का भाव पैदा होता रहा ऊपर ऊपर पूजा चलती रही भीतर भीतर घाव बड़ा होता रहा मवाद इकट्ठी होती रही आखिर हर चीज की एक सीमा होती